सांख्या कर्ता भोक्ता प्रवर्त है भोक्तृत्म न सत्यम की आपत मत किस भोक्ता चेतना भोगाता वक्त प्रधान सेवृत्ति अपवर्गा भोक्तृत्व स्वाभाक आविद्यक वेदा मतमेव अंगीकर्तव्य भविष्य अपवर्गा प्रधान प्रवृत्ति उभया था प्रवृत्तिर्भवत भोगाथम अपवर्गा चेत भोक्तव्या पदार्था आनंदेण सर्वान्ोक्त काल एव ना भरीमता काल आवश्यकाल भोग अतव्या अतः भोगा सर्वाणी भोक्त न शकते तरी अमोक्षा तेज किं वे औसुक्य विद्युत औत्सुक्य निराकरण प्रधानपुर औत्सुक्य निराकरण प्रवृत्ति अंगीकर्तव्या अचेतनस्य अचेतन प्रधान से ऊत्सुक्योपद्य है निरवय से पुष्स्क्योपदे अतः्य निवारा वक्तव्य ते कि पुषे दृक्शक्ति अस्त प्रधाने सर्गशक्ति अस्म अवैथ्यय प्रवृत्ति भवित प्रधान से प्रवृत्ति भवित तरी पुष्स दृक्शक् प्रधानश से सर्गशक्तिर अच्छेद उभयो अविनाशे संसार से अच्छेद तदनीमी अतिमोक्ष प्रसंग अतः पुष्प प्रयोजना प्रधानमंत्रेण प्रवर्तते एक न इति, भाई सोप न साधुदे पुषाश्मे तथा लोके दृक्शक्तिसंपन्न कशित्म सवृत अशक्त तथा अनस पुरुष स्कंधे स्थित अथवा वाचा वन वा प्रवर्त स्वयं प्रवृत्तिरही अं प्रवर्त प पुषास्पयस्का मणि स्वयं प्रवृत्तिरिता अनम प्रवर्तम प्रधानमंत्री स्वयं स्वयतन सत् अन्यावर्त अस्त कि मत तदि स्वतंत्रेण प्रधान से न उपपद्य कम सांख्या मते प्रधानमतंत्रम प्रवर्त पुषस्तु उदासीन असंग प्रधानमंत्रे असंग सेवृत्तिर नोपदे निष्क्रियवाद निर्गुणवाद सेवतंत्र न प्रवर्तते यदि अयस्कांत प्रधानमंत्री प्रवर्त, प्रवर्त अथवा प्रधानमंत्री पुरुष प्रवर्त प्रधान पुष्हा साध्यम निधि अस्थ अतः निरंतर प्रवृत्तिर्भव सान्न्यम चेत अयस्का मणि अयर साध्य प्रवर्त अतः प्र प्रधानपुर निध्यावृत्तिर्भव अभी चुष्धों दुर्घट है कथम संबंध बहद्भिच्य प्रधानमचेत उदासीन तौ विहाय अन्वर्त ना यहाँ वेदा मते ईश्वर अस्थव प्रकृत अलक्षण ईश्वर अस्त सावर्त सांख्या अतः सबंधो अपंधार पुरुषे प्रकृत उभय योग्यता अच्छेदे अमोक्ष प्रसंग वेद मते कथम युजते परमेश्वर से उदासी यदस्ती तत्व्यपाश्रयुक्त परूपमें औदासी प्रवर्तको मश्रय मधीनम वेद मते दोष नस्त अनेकई ही सुत्रे ही भाष्यकारे ही सांख्यानाम मतस्या खंडनम क्रियते अंगित्वान